पार्ट तेरह इसहाक सत्य हमारा विश्वास हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होता है बाइबल आयत तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा याकूब 218 परिचय परमेश्वर के द्वारा अब के साथ किए हुए वायदे को बहुत साल बीत गए किंतु परमेश्वर नहीं बोला और उसका विचार नहीं बदला परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह वा अपने वायदों पर हमेशा अटर रहता है उत्पत्ति 21 एक, एक से तीन सो यहोवा ने जैसा कहा वैसा ही सारा की सुधी लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया सो सारा को अब्राम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इस रखा। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही होता है जब परमेश्वर ने सारा के पुत्र होने के लिए कहा उस समय तक सारा के कोई पुत्र नहीं था परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष दुनिया के बचाने वाले को अब्राम के द्वारा भेजना उत्पत्ति 22 एक से दो इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ की परमेश्वर ने अब्राह्म ऐसी यह कहकर उसकी परीक्षा की कि है पर उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने कलौते पुत्र शाह को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा परमेश्वर ने अब्राह्म की परीक्षा की किसको वो अधिक प्रेम करता है परमेश्वर को या शाह हाँ को परमेश्वर के द्वारा दिया गया था इसीलिए परमेश्वर के पास अधिकार था कि वह अब्राम को उसके पुत्र को बलिदान चढ़ाने को कहे अब्राम ने विश्वास किया कि परमेश्वर का वायदा इस द्वारा पूरा होगा परमेश्वर का सबसे बड़ा वायदा अब्राम के द्वारा पूरी दुनिया को आशीष देना था वायदे के अनुसार बचाने वाला अब के द्वारा आएगा और किस प्रकार अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सका और अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने को गया। बाइबल बताती है अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर ईसाक को मृतकों में से जिला इब्राहियो ग्यारह सत्रह सौ उन्नीस विश्वास इब्राह्म ने परके जाने के समय में ईसाक का बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि ईशाक से तेरा वंश कहलाएगा और वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरु में से उसे जिलाए सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उससे फिर मिला यह विश्वास है विश्वास के द्वारा ही अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा पालन कर पाया उत्पत्ति 22 तीन से आठ सो अब्राहिम बिहान तड़के उठा और अपने गदे आरोप कासकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र ईसा को संग लिया और होम के लिए लकड़ी चीर ली तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो यह लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो अब्राहम ने होम की लकड़ी ले अपने पुत्र इस पर ला और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े ईसाक ने अपने पिता अब्राम से कहा हे मेरे पिता उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम के लिए भेड़ कहाँ है इब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम की भेड़ का उपाय आप ही करेगा अब्राम ने परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन किया अगली सुबह परमेश्वर ने जो भी उससे कहा उसने किसी को नहीं बताया जब ईसाख ने पूछा बलिदान के लिए मेमना कहा है अब्राम ने उसे उत्तर दिया परमेश्वर स्वयं ही प्रदान करेगा उत्पत्ति 22 9 से 10 तो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे दिखाया था पहुंचे तब अब्रह ने वहा बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र ईसाक को बांध कर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे अब्राहम ने साग को बांधकर कर बेदी पर रख दिया और उसे मारने के लिए छुरा उठाया उस समय पर केवल परमेश्वर ने ही उसे मरने से बचाया उत्पत्ति बाईस ग्यारह ऐसी बारह तब युवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा hey अब्राहिम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है परमेश्वर ने अब्राम को अपने इकलौते पुत्र को मारने से रोका अब्राम परीक्षा में पास हो गया क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ऐसी बढ़कर नहीं जाना अबराम ने साबित किया वह परमेश्वर को अपने पुत्र ऐसी भी बढ़कर प्रेम करता है उत्पत्ति बाईस तेरह तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेडा अपने सींगों में से एक झाड़ी में फंसा हुआ है सो इब्राहिम ने जाके उस मेड़े को लिया और अपने पुत्र की जगह होम बली करके चढ़ाया इसाह के स्थान पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक मेडा प्रदान किया मेडा झाड़ियों के बीच में अपने सीघों से फंसा हुआ था और घायल नहीं था क्योंकि परमेश्वर पवित्र है इसीलिए वह दोष रही जानवर को ही स्वीकार करता है परमेश्वर ने समय ही बलिदान को प्रदान किया और इस के द्वारा बचाने वाले को भेजने के वायदे को पूरा किया उत्पत्ति बाईस चौदह ऐसी उन्नीस और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम योवा इरे रखा इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि योवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा फिर योवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग ऐसी इब्राहिम को पकार के कहा युवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शब्द कहता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने क्लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुन्द्र के तीर की बालू के किनको के समान अनगित करूँगा और तेरा वंश अपने क्षत्रो के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब वेर को संग संग गए और इब्राहिम वर में रहता रहा अब्राहम ने उस स्थान का नाम इरे रखा जिसका अर्थ यहोवा उपाय करता है क्यों क्योंकि वह परमेश्वर ने मेडे को प्रदान किया अब्राहम का विश्वास उसके कार्यो और आज्ञा पालन के द्वारा प्रकट हुआ व्याख्या जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरे वंश चकाश के तारों के समान होंगे अब्राहम ने उस पर विश्वास किया जबकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था विश्वास के कारण अब्राहम परमेश्वर की नजर में धर्मी और निर्दोष ठहरा जबकि सब पापी हैं। रोमियो तीन इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है जब अब्राहम ने अपने पुत्र इसाह को बलिदान के रूप में चढ़ाया तो वह अपने विश्वास के द्वारा सिद्ध ठहरा याकूब दो इक्कीस और बाईस जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र को बेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मो ऐसी धार्मिक न ठहरा था सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है उसके विश्वास और उसके कार्यो ने एक साथ प्रतिक्रिया की विश्वास ही के द्वारा अब्राह्म परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सका विश्वास आता है परमेश्वर पर आशा रखने पर जो उसने कहा है वो करेगा विश्वास कार्यों के द्वारा प्रकट होता है आज्ञाकारिता हमने विश्वास के द्वारा उधार पाया है अपने कार्यों के द्वारा नहीं किंतु बिना कार्य के विश्वास का कोई अर्थ नहीं है याकूब दो 14 से 17 हे मेरे भाइयों यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वकर्म नहीं करता तो उससे क्या लाभ क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ तुम गर्म रहो और तृप्त हो पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है विश्वास के साथ प्रतिक्रिया इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है